श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव मैदान में खुले आकाश के नीचे देवी विराजमान है धूप तथा वर्षा से बचने के लिए किसान लोग प्रतिवर्ष साधारणतिया पत्तियों से उस स्थान को आच्छादित कर देते हैं किसी समय वहां ईट का बना हुआ मंदिर था इसका परिचय समीपस्थ भग्न स्तूप से मिलता है इस मंदिर के संबंध में गाँव के लोग कहते हैं कि देवी ने अपनी इच्छा से उसे तोड़ दिया है उनका कहना है गांव के ग्वाल बाल देवी के प्रिय साथी हैं प्रातःकाल ही वहां पहुंचकर गायों को छोड़कर वे उस जगह बैठ जाते हैं कहानी कहते हैं गाना गाते हैं खेलते कूदते हैं जंगल के फूलों से उनको सजाते हैं तथा यात्री या पथिक वर्ग देवी को जो मिष्ठान या पैसा चढ़ाते हैं उसे लेकर आनंद मनाते रहते हैं इन मधुर उपद्रवों के बिना देवी को संतोष नहीं होता इसके बाद किसी गांव के एक धनाढ़ व्यक्ति ने अपना कोई मनोरथ पूर्ण होने पर इस मंदिर को पक्का बनवा दिया था तथा उसमें देवी जी की प्रतिष्ठा कराई थी प्रतिदिन साय प्रातः पुजारी आकर पूजन करता था तथा मंदिर के दरवाजे बंद करके चला जाता था जो लोग दर्शन करने आते वे दरवाजे की जाली के छेद से अपनी भेंट मंदिर में डाल देते थे अतः अब किसान बालकों के लिए पहले की तरह उन पैसों को समेटने तथा मिष्ठान आदि खरीदकर एक बार देवी जी को दिखाकर स्वयं पा लेने और आनंद मनाने की सुविधा न रही इसलिए छुप धोकर उन्होंने देवी से प्रार्थना की माँ मंदिर के अंदर जाकर हम लोगों का भोजन करना तूने बंद किया तेरी कृपा से नित्य हम लड्डू मिठाई छकते थे अब हमें कौन उन चीजों को देगा सरल हृदय किसान बालकों की यह प्रार्थना देवी के कानों तक पहुंची तथा उसी रात्रि में वह मंदिर इस प्रकार फट गया कि कहीं मूर्ति न दब जाए इस भय से व्याकुल हो दूसरे दिन पुजारी ने पुनः देवी जी को बाहर लाकर खुले आकाश के नीचे रख दिया तब से जिस किसी ने फिर से मंदिर बनवाने की चेष्टा की है उसी को देवी ने स्वप्न अथवा अन्य उपायों से यह अवगत कराया है कि यह कार्य उन्हें अभीष्ट नहीं है ग्रामवासियों का कहना है कि उन लोगों में से किसी किसी को डराकर भी माँ ने उक्त कार्य किया है उन्होंने स्वप्न में कहा मैं ग्वाल बालों के साथ मैदान में बहुत आनंद से हूँ मंदिर में मुझे बंद करने से तेरा सत्यानाश कर दूंगी तेरे वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी श्री रामकृष्ण देव की आयु उस समय आठ वर्ष की थी उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था कुलीन घर की अनेक महिलाएं एक दिन इकट्ठी होकर श्री विशालाक्षी देवी को मनौती देने के लिए जंगल के रास्ते से जा रही थी श्री रामकृष्ण देव के अपने परिवार की भी दो एक महिलाएँ तथा गाँव के जमींदार धर्मदास लाहा जी की विधवा पुत्री प्रसन्न भी उन लोगों के साथ थी प्रसन्न की सरलता धर्मपरायणता पवित्रता तथा निरहंकारिता के बारे में श्री रामकृष्ण देव की उच्च धारणा थी सभी विषयों में प्रसन्न की सलाह लेकर चलने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कई बार माताजी से अनुरोध किया था तथा प्रसन्न की चर्चा अपनी भक्त महिलाओं से भी वे समय समय पर किया करते थे प्रसन्न का भी श्री रामकृष्ण देव पर बाल्यकाल से ही अकपट स्नेह था और बहुधा वे उनको यथार्थ में गदाधर ही मानती थी श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से देवताओं तथा ईश्वर की पुण्य चरित्र एवं भक्तिपूर्ण संगीतों को सुनकर मोहित हो सरल हृदया प्रसन्न उनसे पूछती थी अच्छा गदाई सचमुच मुझे कभी कभी तू ईश्वर है ऐसा क्यों प्रतीत होता है अरे सचमुच में तू ईश्वर मालूम पड़ता है यह सुनकर गदाई के चेहरे पर मधुर मुस्कान झलक उठती थी किंतु वे कहते कुछ न थे अथवा अन्य विषयों की चर्चा कर उन्हें भुलाने की चेष्टा करते थे प्रसन्न उनकी बातों में न आकर गंभीरता पूर्वक अपने मस्तक को हिलाते हुए फिर कहती थी तू चाहे कुछ भी कहे किंतु तू मनुष्य नहीं है श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर प्रसन्न प्रतिदिन अपने हाथ से उनकी सेवा का आयोजन करती थी पर्व तथा उत्सवादि के समय उस मंदिर में अभिनय संगीतादि होते थे किंतु प्रसन्न उनको कदाचित ही देखती सुनती थी पूछने पर वे कहती गदाई के संगीत सुनने के बाद और किसी संगीत में मुझे मिठास नहीं मिलती है गदाई कानों को बिगाड़ गया है यद्यपि ये बातें बहुत दिन पहले की है महिलाएं जा रही हैं यह देखकर बालक गदाई कह उठे मैं भी चलूँगा बालक को कष्ट होगा यह जानकर उन्होंने अनेक प्रकार से निषेध किया किंतु किसी बात को न मानकर गदाधर उनके साथ साथ चलने लगे इससे उन महिलाओं को किसी प्रकार का असंतोष न हुआ बल्कि उन्हें आनंद ही हुआ क्योंकि ऐसा कौन है जिसके चित्त को हरने में सदैव हंसमुख प्रिय बालक समर्थ न हो इसके अतिरिक्त उस अल्प आयु में गदाई को देवी देवताओं के संगीतादि सब कुछ कंठस्थ थे मार्ग में अनुरोध किए जाने पर वह उनमें से दो चार तो अवश्य ही सुनाएगा और लौटते समय यदि उसे भूख भी लगे तो भी कोई चिंता नहीं क्योंकि देवी का प्रसादी नैवेद्य तथा दूध तो उनके साथ ही रहेगा इसलिए सोच विचार की बात ही क्या गदाई के साथ चलने पर फिर असंतोष का कारण ही क्या रह जाता है इस प्रकार विचार विमर्श के पश्चात गदाई को साथ लेकर ये महिलाएं निश्चंक होकर चलने लगी एवं उन्होंने जैसा सोचा था गदाई भी उसी प्रकार देवी देवताओं की कहानियों को कहते तथा गीत गाते हुए आनंद से चलने लगे